बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाम के चार बज चुके थे विक्रांत ने जिस औरत और उसके गैंग को पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग के जिम से गिरफ्तार किया था उसे लेकर यहां पहुंचा हुआ था इस औरत को बैंक में इसलिए लाया गया था ताकि ये लॉकर रूम में मिले सामान को देखकर इनकी पहचान कर सके और अगर उसमें से कोई सामान गायब हुआ है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन दे सके इस औरत का नाम सोनू था और चोर बाजार में लोग इसे दीदी के नाम से जानते थे इसकी उम्र बावन साल के करीब थी और काले धंधे में ये बहुत मशहूर थी चोरी के सामान बेचने खरीदने के मार्केट में ये माफिया की तरह काम करती थी चोरी का सामान खरीदने और बेचने के अलावा इसके और भी बहुत सारे बिजनेस थे लेकिन कोई भी बिजनेस ये अपने नाम पर नहीं चलाती थी पैसेफिक की बिल्डिंग में बना हुआ डेप्थ ऑफ ब्रीथ जिम भी इसी का है लेकिन वो जिम भी इसने किसी और के नाम पर ले रखा है और जो अनंत नाम का लड़का विक्रांत से जिम की डील करने के लिए आया हुआ था वो सिर्फ सोनू का एक छोटा सा वर्कर था विक्रांत ने किसी गलत को नहीं पकड़ा था सोनू को अरेस्ट करके उसने बहुत बड़े गैंग पर हाथ मारा था चोरी के बाजार में सोनू अकेले ही बहुत बड़ी सरगना थी उसके अंडर में काफी सारे लोग काम करते थे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो तीन लॉकर लुटेरों द्वारा खोले गए थे वो सब सोनू के ही लॉकर थे उसने पुलिस को बताया की चोर बाजार से जितने भी चोरी के सामान खरीदे जाते हैं वो कीमत के हिसाब से तीन ग्रेड में डिवाइड किए जाते हैं पहले जो सस्ते सामान यानी के पांच दस हजार तक के होते हैं उन्हें छोटे चोरों और पॉकेट मॉर के लिए छोड़ दिया जाता है जो कि इन सामानों को राह चलते लोगों को बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं कमाई कर लेते हैं इसके बाद आते हैं सेकंड ग्रेड वाले सामान इसमें 10,000 से 50,000 तक के सामान होते हैं इन सामान की डीलिंग सोनू खुद करती है सामान को चोरों के हाथों खरीदने ऐसी लेकर इसकी नीलामी तक का, का काम सोनू ही करती है और इन सामान को पैसेफिक बिल्डिंग में बने सोनू के ही जिम रखा जाता है अब चूकी ये जिम बहुत ही पॉपुलर बिल्डिंग में मौजूद है और वहाँ काफी लोग आते जाते हैं इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ पर कोई इलीगल काम भी होता है सोनू तो ने बड़ी चालाकी से जिम के भीतर ही एक सीक्रेट रूम बनवा रखा था और वहाँ पर सारे चोरी के सामान को स्टोर कर रखती थी जो लोग जिम करने के लिए आते थे उनकी भी नजर इस कमरे पर कभी नहीं पड़ी ये इतफाक बात है की विक्रांत ने उस सीक्रेट कमरे को खोज निकाला था अब बात आती है चोरी के तीसरे ग्रेड के सामान की ये सामान काफी महंगे हुआ करते इनकी कीमत लाख देखते दस लाख के बीच हुआ करती थी वहीं कई बार तो ये सामान दस लाख से भी ज्यादा कीमत के हुआ करते थे सोनू इतने महंगे सामान की डील खुद के भरोसे नहीं करती है बल्कि वो इतने महंगे सामान को बड़े बिजनेसमैन के रेफरेंस से खरीदती है वही लोग इन सामानों की खरीदारी के लिए पैसे देते है और फिर जब सोनू चोर बाजार से इसकी नीलामी कर देती है तो फिर जो भी पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लिया जाता है अब चूंकि ये सामान बहुत कीमती होते हैं, तो बेशक सोनू इसे जिम के भीतर बने स्टोर में रखने के रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि अगर ये सामान यहाँ से गायब हो गए, फिर तो एक पल में ही बर्बाद हो जायेगी खैर सामान को बैंक के लॉकर में रखने का भी फायदा सोनू को नहीं मिला उसने कभी सोचा नहीं था की बैंक में भी इसका सामान सेफ नहीं रहेगा सोनू ने अपने बेशकीमती सामानों को रखने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लॉकर अलॉट करवाया था और उसने इसी लॉकर में अपना सारा चोरी का सामान छुपा रखा था किस्मत इतनी खराब निकली कि बैंक में भी डाका पड़ गया और मिली, उसके जमीन निकल गई एक झटके में उसका सारा धंधा लगभग चौपट हो गया था। अब सोनू बैंक में जाकर अपने सामान के लिए क्लेम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि तो उसका सामान तो पहले से ही चोरी का था और अगर पुलिस वेरिफिकेशन करती है तो एक झटके में सोनू अंदर हो जाती ऊपर से अगर उसके बिजनेस पार्टनर को इस लूट की खबर मिल जाती फिर तो सोनू का जीना मुहार हो जाता वो तुरंत अपने पैसे की मांग करने लग जाते इसलिए सोनू फटाफट अपना सारा बिजनेस बेचकर कर यहाँ ऐसी भागने का प्लान बना रही थी वो तो अच्छा हुआ की विक्रांत ठीक मौके पर पहुँच सोनू को अरेस्ट कर लिया वरना वो बहुत जल्द शहर छोड़ भागने वाली थी अगर एक बार सोनू यहाँ ऐसी निकल जाती तो फिर शायद ही वो कभी पुलिस के हत्ते चढ़ती वैसे सरोबरी केस में विक्रांत का काम बहुत ही सराहनीय है सोनू का गिरफ्तार होना पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आज तक उसका नाम कभी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आया था जबकि चोर मार्केट के बिजनेस में वो सबसे बड़ी सरगना थी सोनू के पकड़े जाने के बाद अब उम्मीद है कि पुलिस बहुत जल्द इस पूरे मार्केट चेन को खत्म करने में सफल हो पाएगी मतलब की एक साथ सैकड़ों चोर इलीगल काम करने वाले लोगो को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तरह ऐसी पूरे मुंबई शहर में होने वाली आपराधिक घटनाओं आरोप भी लगाम लगाया जा सकता है इससे पुलिस को शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में बहुत मदद मिल सकती है लेकिन इससे पहले सोनू को अच्छे से इंटेरोगेट करना जरूरी था विक्रांत ने सोनू की सारी बातें ध्यान से सुन ली थी उसने सोनू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अच्छा सुनो तुम यहाँ पर अपने लॉकर में रखे सारे सामान को ध्यान ऐसी देखो और चेक करके बताओ कि कौन सा सामान गायब हुआ है और अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है या किसी ने बदले की नीयत से तुम्हारे लॉकर में सेंध मारी है तो उसका भी नाम बता दो जिस किसी के ऊपर भी शक है सबका नाम तुम पुलिस को दे दो हम तुम्हारी जो भी मदद हो सकेगी करने की कोशिश करेंगे हम तुम्हारी मदद से ही इन लुटेरों को पकड़ सकते हैं और तुम अपना बदला ले सकती हो विक्रांत अपने पूरे हुनर ऐसी सोनू को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था सोनू ने भी विक्रांत की बात ध्यान ऐसी सुनी और फिर हैरानी के साथ बोल पड़ी सर हमारा ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं मार्केट में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो सोनू से पंगा ले सके और वैसे भी हमारा बिजनेस सिर्फ चोरी के समान बेचने का है इसमें हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी होगी अच्छा विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, कहीं कोई अंदर का आदमी तो इन्वॉल्व नहीं है कोई तुम्हारे साथ काम करने वाला और फिर वो बदले में नियत से ये सब कर रहा हो अरे नहीं सब ये कतः नहीं हो सकता सोनू ने चेहरे पर हल्के मुस्कान के साथ जवाब दिया हमारे साथ जितने लोग काम करते हैं आपने अरेस्ट कर ही लिया है। और अगर हमारे बीच का कोई आदमी होता तो वो अब तक कहीं भाग चुका होता लेकिन मेरे सभी आदमी अभी तक मेरे साथ ही हैं। बस इन्हीं लोगों को ये लॉकर रूम वाली बात पता थी और किसी को खबर ही नहीं है कि मैंने चोरी का सामान बैंक के लॉकर में छुपा रखा है ओके विकांत को थोड़ी निराशा हुई अभी तक उसे यही लग रहा था कि सोनू के अरेस्ट हो जाने के बाद अब बहुत जल्द बैंक के लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया जायेगा लेकिन शायद उनका सोचना गलत था यहाँ तो सोनू को लुटेरों के बारे में कुछ पता ही नहीं ये रॉबरी केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था खैर अभी विक्रांत यहाँ पर जो काम करने के लिए आया हुआ था उस काम पर फोकस करने लगा अच्छा सोनू तुम ये सब सामान ध्यान से देखो अब तक विक्रांत सोनू को लेकर रॉकर रूम में पहुँच चुका था वहाँ के टेबल पर सारा सामान फैला कर रखा गया था इस सामान में देख मुझे बताओ की क्या क्या गायब हो है। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देती हो तो फिर पुलिस तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है देखो सोनू अब तो तुम अरेस्ट हो ही चुकी हो तुम्हारा सारा धंधा तो चौपट हो ही गया है अब तुम पर जो केस बनेंगे वो अलग अब भलाई इसी में है कि तुम पुलिस की मदद करो और गवाह बन जाओ फिर हो सकता है कि पुलिस तुम्हारी सजा कम करवा दे बाकी पुलिस की बात छोड़ो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारी सजा जरूर कुछ कम करवा दूंगा बशर्ते पुलिस की पूरी मदद करनी होगी विक्रांत सोनू से पूरी जानकारी निकलवाने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहा था अरे सर मैं पूरी मदद करूंगी मुझे जो भी पता है मैं सब बताऊँगी मैं आपको पूरे चोर मार्केट के एक एक लोग के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी बस आप मेरी थोड़ी मदद कर दो सजा थोड़ी कम हो जाएगी तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब ठीक है विक्रांत सोनू की बातों से सहमति जताते हुए वो मनी मन सोच रहा था कि चाहे चोर हो या पुलिस सबके अपने काम का एक वसूल वसूल होता है। अपने वसूल और काम करने के तरीके की वजह से ये अकेली औरत पूरे चोर बाजार की मार्केट को अपने इशारे पे नचा रही थी हर अब तो इसका खेल खत्म तो क्यूँकी हर बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है फिर तुम काम को कितने ही वसूल और सिद्धांत के साथ कर लो गलत काम सिर्फ गलती होता है और उसका अंत सदैव बुराई होता है अब सोनू उर्फ दीदी को ही ले लो करोड़ों का बिजनेस है सैकड़ों गुंडे पाल रखे हैं लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आते ही दया की भीख मांगने लग गई अब चूंकि तीन लॉकर में काफी सारे सामान रखे हुए थे इसलिए जाहिर है कि सोनू को एक एक सामान याद थोड़ी ना होगा लेकिन सोनू के पास एक लिस्ट थी जिसमें उसने पूरे सामान की डिटेल लिखी हुई थी सोनू उर्फ दीदी ने वो लिस्ट अपने हाथ में ही ली हुई थी उसने लिस्ट निकाल सामान को चेक करना शुरू कर दिया इस लिस्ट को देखकर पुलिस वालों को थोड़ी संतुष्टि मिली क्योंकि इसमें सिर्फ लॉकर में रखा सामान का नाम ही नहीं लिखा था बल्कि इसमें एक एक सामान के सोर्स और उसे खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोगों की भी पूरी डिटेल विद प्राइस नोट किया गया था